युवकों के प्रति भारत विश्व विश्वविजयी कैसे हो दुर्भाग्य से पश्चिमी देश वालों की धारणा में आध्यात्मिकता यहाँ तक कि नैतिकता भी सांसारिक उन्नति के साथ चिर है और जब कभी कोई अंग्रेज या कोई दूसरे पश्चिमी महाशय भारत आते हैं और यहाँ दुख और दारिद्र का आवाज़ राज्य देखते हैं तो वे तुरंत इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इस देश में धर्म नहीं टिक सकता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 तुम्हें केवल यत्नपूर्वक धैर्य के साथ उसका अध्ययन करना होगा मेरे इस कथन का यह अर्थ नहीं है कि हमें उनके आचार व्यवहारों का अनुकरण करना है अथवा वे हमारे आचारों का अनुकरण करेंगे सभी जातियों के आचार व्यवहार शताब्दियों के मंद गति से होने वाले क्रम विकास के फल स्वरूप है और सभी में एक गंभीर अर्थ रहता है इसलिए न हमें उनके आचार व्यवहारों का उपहास करना है और न उन्हें हमारे आचार व्यवहारों का